भीष्म जी मुस्कुरा कर कहते वाह प्रभु भक्त जो बनाए आपको आप वही बन जाते हैं इसलिए भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक जो तो माने वो भाई जो भक्त भगवान को बना देता भगवान वो सेवक बन जानते हैं तो भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की दो शिष्य है एक त्रिलोचन महाराज जी त्रिलोचन महाराज जी विश्वत है व्यापारिक पैसे की कोई कमी नहीं की और दूसरे नाम नामदेव जी एक दिन त्रिलोचन महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास गए बोले गुरुदेव को ऐसी सेवा बता दो जिसे भगवान की सेवा हो जाए उस वक्त गुरुदेव ने कहा देखो जो संत तुम्हारे घर आए, उनकी ठाक से सेवा मानो भगवान की सेवा कर तो पति पत्नी की के संतान तो थी नहीं संतों की ठाकुर सेवा करते सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए और बूढ़े हो गए अब शरीर कुछ ठीक नहीं था कभी टांग में दर्द कभी हाथ में दर्द कभी कमर में दर्द चलता रहता था अब थोड़ी संतों की सेवा में दिक्कत होने लगी शाम का वक्त था पति पत्नी ने सोचा चलो कोई सेवक रख लेना चाहिए वही बात शाम को हुई और दूसरे दिन सवेरे श्री त्रिलोचर महराजी चलने के लिए गए सुंदर दस का शोरा बोला खबसूरत था राम राम सेठ जी सेठ जी ने कहा राम राम बेटा सेठ जी जा रहे हैं आप बोले बेटा हम तो चलने के लिए जा रहे तो सेठ जी ने पूछ लिया बेटा तुम कहा जा रहे हो सवेरे सवेरे बोले सेठ जी अपने राम को नौकरी की तलाश के लिए जा रहे हैं अरे सेठ जी ने बोला सोचा कि चर्चा चली थी सेवक रखने सुना सेवक रखने अरे बेटा यहाँ आइए अरे सेवा करोगे हमारे या नौकरी हम देंगे बोले सेठ जी बारह जी करनी और आपकी धर्म जी करनी आप नौकरी बताए बोले बेटा तुम्हें संतों की सेवा का करने का अभ्यास है बोले सेठ जी कई वर्षों से सेठ जी मुस्कुराने लगे डेढ़ बाल का छोरा और मुझे कह रहा कि कई वर्षों से अभ्यास है जबकि भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम पर्यटन का गार बोले सेठ जी अपने राम का नाम अंतयामी है बोले अंतर्यामी भगवान की अपने राम का नाम अंतर्यामी है और माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है अब सेठ जी समझे कि इसके माँ बाप मर गए होंगे और जब के भगवान ठीक रहे माता पिता का कोई तो ठिकाना नहीं क्यूँ क्यूँकी तो तमे व माता चा पिता तमेवा तमे व बंधु चा सगा तमेवा तमे विद्यावा तमें सर्व मम देव देवा तो जगत के खुद माता पिता उनके माता पिता कौन हो सकते हैं तो भगवान तो ठीक तेरे सेठ जी सबसे मर गए हो गए बेटा पगार क्या लोगे बोले सेठ जी अपने राम को पगड़ पानी ऐसी क्या देगा रोटी कपड़ा और मकान आपके घर की छाया मिल जाएगी वही हमारी पगार है आपके घर का कपड़ा मिल जाएगा वही हमारी पगार है और आपके घर से जो भोजन मिलेगा वो खा लेंगे लेकिन फेर भी हमारी एक सर्त है शेर जी ने पूछ लिया बेटा कैसी शर्त बोले शेठ जी मैं खाता भूत कितने जगन्नाथ जी खाते हैं एक वक्त में छप्पन वो गड़गड़ अंदर करके आते खाता भो तू और मेरे खाने में अगर तुमने रोक टोक किया तो शेठ जी अपने राम तुम्हें छोड़ कर चले जायेंगे अरे सेठ जी ने कहा हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है कितना खाओगे आओ चलो खिलाएंगे तुम्हें ये शर्त हो गई भगवान के समीप सेठ जी बोले शैतानी जी बड़ा सुंदर सेवक है अब ये सेवा करेगा हमारी भी करेगा और संतों की भी, भी करेगा लेकिन बात सुनो इसकी एक शर्त है एक मांग है क्या बोले कभी रोक टोक तो मत करना इसके भोजन पर बोले नहीं करेंगे अब तुम्हारा सेठ जी के हाँ भगवान तो क्या संतों की सेवा करते थे पैरों में पीड़ा हो संतों की हाथ धेरे तो पैनल और गोली की जरूरत ही हम क्या कर रहे हैं भगवान भोजन परोस रहे हैं भोजन बना रहे हैं भगवान अरे अंतर्यामी यहाँ और दबा दी किए भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं हर संतों को ऐसा ही लगता था की अंतरयामी हमारी ही सेवा कर रहे हैं एक वक्त में सब संतों की सेवा हमारे गोपाल कर सकते हैं ऐसे गोपाल भगवान को हम बारम्बार कोटी कोटि नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तेरह महीने भगवान ने सेवा करू एक दिन सेठ जी कुछ कार्यो से बाहर चले गए और सेठानी जी पड़ोस में कुछ जीवा के गीत गाने चली ने पूछ लिया शेतानी जी बड़ी दुबली पतली दिखलाई है सब कुशल मंगल तो है जी ने कहा कि अपने शेतानी को तो कोई कमी नहीं है लेकिन एक बात वो जब से उस सेवक आगे ने अंतियामी खाता बहुत एक वक्त में बीस बीस पच्चीस पच्चीस रोटी खा जाता है उसके लिए बड़ा बना कर थक जाती है और उससे कहना मत उसने उसकी सर्च है अगर रोक तो की तो मैं चला जाऊंगा लेकिन क्या कहें सचिन जब से अंतयामी आया बड़ा आनंद ही आनंद मनाया मंगल में हो गया इस तरह ऐसी पड़ोस के कार्य कर बेला होने। त्री, त्री किया। वंदना की फिर रात्रि का पहर होने लगा तो शेतानी जी ने सेठ जी को प्रसाद परोस दिया सेठ जी का नियम था अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं करते थे से। तो सेठ जी ने कहा अंतर्यामी बेटा भोजन का समय हो गया भोजन पालो और अंतर्यामी तो आवे नहीं। सेठ जी ने शेतानी तो जी से पूछ लिया अरे अंतरियामी कहाँ चले गए मुझे सुबह से नजर नहीं अरे सेठ जी को याद आ गया अरे कई तुमने उनके भोजन पर कोई रोक टोक तो नहीं कर दी क्योंकि शेतानी जी ने कहा मैंने तो कोई रोक टोक तो नहीं करी हाँ पड़ोस में चर्चा चली भी खाता बोते हाँ सेठ जी सोचने पड़ा गए कि तुमने पड़ोस में कहा खाता वो और अंतर्यामी यहाँ से गायब हो गया इसलिए मेरा यह अंतर्यामी नहीं ये तो मेरा गोपाल अंतर्यामी है सेठ जी ने प्रसाद को खिंचला दिया और क्या किया कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा अब जब पति देव भोजन नहीं करेंगे तो पत्नी कैसे कर सकती है तीन दिन तक पति पत्नी न वर्द तो ले न तुम गल ले न अन्न ले न फल ले भगवान से रहा नहीं दो से दिन भगवान आए हरे राम राम सेठ जी ऐसे वैष्णवों का घर कहाँ मिलने वाला हम से रहा नहीं गया हम आ गए सेठ जी छो में गिर गए वाह प्रभु आप मेरे प्रभु होकर मैंने आपसे आप अपनी सेवा करवाई जितार है मेरा जीवन अब भगवान ने का पोल तो खुल गया अब ये सेवा करवाएंगे नहीं इसलिए भगवान माँ से विदा हो गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा तो इस तरह से भगवान ने सेवक को विष्णु जी कहते हैं प्रभु भक्त यदि आपको सेवक बनाए आप सेवक भी बन जाते हैं ऐसे दीन बंधु भगवान को छोड़कर हम इसकी शरणागति हो जाए विष्णु जी कहते हैं प्रभु विष्णु बड़े रसिक हैं कितना सुंदर रस प्रकट करेंगे सुने से भीष्मी ज्ञान उपदेश देने के लिए तैयार हो गए माता द्रौपदी को हस्ती आ गया भी पितामा ने माँ द्रौपदी से पूछ लिया बेटी द्रौपदी तू क्यों हसी बोले पिताजी ऐसी हसी आ विष्णु जी ने कहा तो पति वर्ता स्त्री है बिना मकसद के नहीं हंसकती क्यूँ क्यों सकती द्रौपदी ने का बाबा आज आप हमारे स्वामी को ज्ञान का उपदेश देने जाते हो ये ज्ञान का उपदेश उसी समय कर देते हैं जिस समय उस सभा में मेरा चीर खींचा जाता भारत में लिखा है पचास हजार कुर्सियाँ थी उस सभा में यानी कि पचास हजार लोग थे बैठे और बाकी लोग खड़े थे इसलिए उस सभा को लाखों की सभा कहा उस समय में शकुनी जो था शकुनी वो दुर्योधन का मामा था जब शकुनी के पिता ने अपने शरीर का छोड़ दिया था तो उसकी शरीर की हड्डी की वो गोटी बनी थी इसलिए उस शकुनी के इशारे पर वो चलती थी उस वक्त जुआ रखा और युदीश महाराज जी ने भी उस जुए में हिस्सा लिया युद्धी महाराज जी को भी बुलाया गया। बहुत समझाया लेकिन युगेश्वर महाराज जी नहीं माने वो कहते जुआ किसी का ना हुआ ये मिसाल महाभारत युदीश महाराज जी ने अपना राज्य हार गए धन दौलत अपने भाई अपने आप को भी हार गए अंत में पासा डलवा दिया दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति का और जो जिस महाराज जी ने गाँव पर लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को और वे अपने द्रोपति पत्नी को जुए में हार गए उस वक्त दुर्योधन ने अपने भाई से कहा कि जाओ द्रौपदी को ले करा जब दुशासन द्रौपदी के पास था द्रौपदी ने कहा कि मैं सभा में नहीं आ सकती मैं इस वक्त आप पवित्र हूँ एक वस्त्र में थी मैं जब आऊंगी किसी पर दृष्टि डालूंगी उनकी आयु खत्म हो जाएगी वो नहीं मान बालों से पकड़कर घसीटता सभा द्रौपदी को उस सभा में द्रौपदी अपने पतियों के पास जोड़ी मेरी रक्षा करो पर पतियों ने रक्षा नहीं गुरुजनों के पास गई उन्होंने भी रक्षा नहीं की विष्णु भी तामा के पास है, उन्होंने भी रक्षा नहीं की तो उस वक्त द्रोपति ने अपनी छाती को पीटते हुए कहा कि तुम मेरी रक्षा क्या करोगे मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। और वो कहा रहता है बोले पानी के बीच में रहता है सभा बीच कृष्ण कृष्ण तबा भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण सभा कृष्ण कृष्ण सभा कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुतारी दीनन दुख हरण देव दीन दुख हरण देव कंतन हित उस वक्त भगवान द्वारिका में अपने हासन पर बैठे थे द्रौपदी की पुकार भगवान के कानों में आ गई भगवान हट पटाते दलित होते भगवान अपने हाथों से टूट जाए भगवान का गरुड़ भी आ गया गरुड़ ने कहा बैठो प्रभु मैं आपको हसीना को लेकर चलता हूँ भगवान ने कहा गरुड़ आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी गति धुमी पड़ जाएगी तू मुझे क्या लेकर जाएगा तो उस वक्त भगवान की उंगली पर एक कपड़ा मना पड़ा कथा आती है कि जब भगवान ने शिशुपाल को मारा था तो वो सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली बैठ गई सत्यभामा सत्य भामा काली मित्रविंदा रुकमणी आदि रो रही है चिल्ला रही है पर उस खून को नहीं रोक रहे जब द्रौपदी ने देखा दौड़ कर गई अपने पल्लू का खाला साड़ी का और वो भगवान की उंगली पर लपेट दिया भगवान ने कहा तुमने इतनी मेरे लिए भार दी तो ये उधार रहा इसलिए कहते हैं कोई नार राके ना मुरारी, सूत सहित मेरा। भगवान सूत सहित देते किसी का भार नहीं रखते हैं। तो आज भगवान ने उस कपड़े को उतारा तो आगे कपड़ा पीछे कृष्ण और उनके पीछे श्री गरुड़ी दौड़े दौड़े जा रहे हैं महाभारत में अब तक तो भगवान के 24, 25 कितने भी अवतार आपने सुने होंगे ना लेकिन महाभारत में एक अवतार और बता दिया बोलो वस्त्र अवतार भगवान श्री कृष्ण की जय वस्त्र अवतार बन गए भगवान कपड़े का अवतार भगवान ने मिले वो वस्त्र सभा में आया और द्रौपदी से लपेट गया मानव भक्त और भगवान का मिलन जिसे जगन्नाथ जी अपनी बाहें ऐसे खोले रहते हैं और भक्त को कहते आओ मेरे घरे लग जाओ इसलिए द्रौपदी ने भी अपनी बाहें खोल रखी थी और भगवान अपने भक्त से लपेट गए हजारों हाथियों का रक्त बल बचने वाला वो दुशासन छींच छींच कर था क्या पर वस्त्र खत्म नहीं है और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे बोलते बोले साड़ी में लड़की है नारी है बोले नारी के अंदर उड़े हार समझ नया सब लोग वहाँ पर पापमय हो गए थे इसलिए भगवान ने किसी को दर्शन नहीं किया केवल दिव्य दर्शन माँ द्रोपति को भगवान को द्रोपदी ने कहा सगा तुम कहा थे भगवान ने कहा मैं तो यही कहा तेरे पास था बोले इतनी देर कहा से लगा भगवान ने कहा मेरी बहन तूने कहा मेरा भाई पानी के बीच में रहता है तूने ये नहीं कहा मेरा भाई वृंदावन में रहता है मथुरा में रहता है मेरा भाई घटके नवाज की सब जगह रहता है तुमने ऐसा नहीं कहा तूने कहा पानी के बीच में रहता है द्वारिका में कहा था मैं हस्तीनापुर में तेरे पास अब मुझे हस्तिनापुर ऐसी भागना पड़ा कहा बोले द्वारिका में फिर मुझे पानी वाला बनना पड़ा कौन सा द्वारिका वाला बनना पड़ा इतने मेरी बहन आया हूँ तमें तो लगे न इस तरह से भगवान ने माँ जी लाज रहा माधुरपति यही कह रही है विष्णु की सामा जब मेरे वस्त्र को खींचा जा रहा था उसी समय तुम जान का उपदेश दे देते कि नौमती नहीं आती विषम जी बड़े रश्मि के बोले मेरी बेटी जैसा अन्न जैसा मन तो महाभारत में इतिहास जैसे है एक राजा थे जिनका नाम था राजा श्री विश्वाकु वंशी राजा थे राजा श्री बहुत बड़े धर्मात्मा थे राजा श्री के राज्य में एक ब्राह्मण थे जो अपनी कन्या का विवाह कर रहे थे तो उन्होंने एक सुनहर से अपनी बेटी का गहना बनवाया वे कन्या गहना पहनकर अपने ससुराल गई लेकिन हुआ ये कि वो घहना खोटा निकला और ससुराल वालों ने और पतिदेव ने उस कन्या को घर से निकाल दिया रोती में विकन्या कन्या अपने पितादेव के पास आई उस समय पिताजी से दुख सहा नहीं गया कन्या का और पिताजी अपनी कन्या को लेकर राजा शिविर के पास गए बोले राजन तुम इतने बड़े धर्मात्मा पर तुम्हारे राज्य में तो अधर्म हो रहा है मैंने अपनी कन्या का विवाह किया और सुनार से गहना बनवाया पर उस मूर्ख सुनार ने छोटा गहना बनाकर दे दिया जिससे मेरी कन्या का घर बर्बाद हो गया राजा शिविर ने ब्राह्मण की बात को सुना और सैनिकों को आज्ञा दी जाओ उस सुनार को बंदी बना सैनिक गए सुनार को बंदी बनाया पर जितना उनका धन था वो भी ले लिया और जितना अंत था उसको भी लेकर आ गया एक दिन की बात है राजा शिवी की अपनी बीवी का हीरो का हार चोरी हो गया राजा शिविर परेशान इतना की हार मेरी पत्नी का कहा चला गया लेकिन हुआ ये कि तीन दिन में राजा शिवी के जो अपने पुरोहित थे ना अपने ब्राह्मण जो थे ना राजा शिवी के वो आए और बोला राजन मैंने तुम्हारी बीवी का हार चुनाया था तो दीदी आपकी पत्नी का हार राजा शिविर शौक गए राजेश सिंह जी ने सोचा कि अगर इसने मेरी पत्नी का हार चुराया है तो लेकर क्यों आया मैं तो शक भी नहीं कर सकता तो सभा में सलाहकार बैठे थे राजा सिंह जी ने पूछ लिया सलाहकारों से कि मेरी पत्नी का हार क्यों लेकर आए सलाहकारों ने कहा देखो राजन तुमने जिस जिस सुनार को बंदी बनाया तुम उसका अन्न भी लेकर आये और तुमने उस पापी सुनार के अन्न को अपनी प्रजा के लिए क्या किया बनवाया प्रजा ने तो उस अन्न को खाया पर तुम्हारे उस ब्राह्मण ने भी इस अन्न को खा लिया इसलिए उस पापी सुनार के अन्न को खाने से आपके पुरोहित का मन गंदा हो और इसने आपकी पत्नी का हार चुरा लिया पर जब ये आपकी पत्नी का हार चुरा कर गया उस समय दसम थी और दूसरे दिन आ गयी एकादशी की तिथि तो इसमें वर्त रख लिया और जब द्वादशी में वर्त को पूर्ण किया जिसकी तो बुद्धि शुद्ध हो गई क्योंकि तो वो पाप में अन्न इसके शरीर से निकल गया जब इसकी बुद्धि शुद्ध हुई हुई तो तब ये आपकी पत्नी का हार देने के लिए आया इसलिए राजन सारा जो सीखता था वो अन्न का श्व पितामा जी कहते हैं मेरी बेटी द्रोपदी जैसे उस पापी सुनार का अन्न से ऐसी वो ब्राह्मण देव का मन गंदा हो गया अरे मैं भी तो पापी दुर्योधन का खाता था अन्न इसलिए गंदा हो गया था मेरा मन लेकिन आज मैं बावन दिनों से तीरों की शंया पर संता हूँ धार के द्वारा मेरे शरीर से सूर्योधन का अन्न चला गया है अब मेरा मन शुद्ध हो गया है और अब मैं ज्ञान का उपदेश दे सकता हूँ भगवान की भले रसी गए विष्ण पितामा जी विष्णु जी के विश्व में बताते हैं कि विष्णु पितामा पिछले जन्म में एक राजा थे इनकी सवारी जा रही थी तो रस्ते में एक सर्प आ गया विषम जी ने क्या किया उस घायल साहब को अपने तीर की नोक से पकड़ा और उठाकर फेंक दिया सर्व जो था वो कांटो में जाकर गिर गया इसलिए पूरे शरीर पर उस सांप को काटे लगे और उस सर्व की हाय इस विष्णम जी को लगी इतने ग्रीष्म जी के शरीर में इतने बाढ़ लगे इतने बाढ़ लगे कोई जगह खाली भी नहीं होंगी इतने बाढ़ लग रही इसलिए हमारा किया हमारे सामने आ जाता है विष्णु पीतामा जी बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हैं इसलिए महाभारत का जो अनुशासन परवान है वो महाभारत का दिल है दिल बड़ा सुंदर कहते हैं विषम जी दान दर्मा, राज दर्मा, दर्मा धर्म राजधर्मा मोक्ष धर्म विभाग शा स्त्री धर्म भागवत धर्मों समस्या समयोगता विष्णु जी की नौ बात ध्यान देकर सुने जो हमें शिक्षा देते विषम जी पहली बात कहते विषम जी क्रोध नहीं करना चाहिए गुस्सा नहीं करना चाहिए दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहिए अरे महाभारत में तो ऐसा लिखा है कि एक झूठ कई पुलियों का, का नाच कर देता है और कुछ लोगों के झूठ ऐसे छलकते हैं आईने की साफ आईने के साफ ऐसे झूठ बोलते हैं उनके अंदर झूठ छिटे झूठ नहीं बोलना चाहिए दूसरी तीसरा दान करना चाहिए दान हमें देना चाहिए और चौथा क्षमा कर देना चाहिए दया धर्म का मूल है और पाप कपट अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटे में दान क्षमा कर देना चाहिए इसलिए हमारा धर्म भी क्या है दया क्षमा कर देना चाहिए पांचवा अपनी दीदी से संतान पैदा करना चाहिए किसी प्राय स्त्री ऐसी संतान पैदा करें अपनी ही पत्नी से संतान पैदा करना चाहिए छठा किसी से शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए दुश्मनी किसी नहीं से नहीं करनी चाहिए उससे ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए सातवा मन शरीर ऐसी रहना चाहिए मन और शरीर से क्या रहना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए इसी पारसी धर्म में तीन बातें बताई गई हैं पारसी धर्म में कहते हैं ए, अच्छी सोच अच्छा बोल और अच्छा करना ये आपको बहुत आगे लेकर चला जाए अच्छी सोचो जैसे कि मैत्र मैत्रों ने उपनिषद में लिखा है चित्त रे संसार अगर चित्त के अंदर संसार आ गया तो आपको संसार नजर आने लगे और चित्त में कभी भूत आ गया तो भूत नजर आने लगे इसलिए सारी चीजें कहा होती है यहाँ होती है इसलिए चित्र को किस में चित्त लगाए नमामिचित कम भगवान में लगाए इसलिए कहते हैं मन और शरीर इससे क्या रहना चाहिए हमें शुद्ध रहना चाहिए हाथवा सरल रहना चाहिए सरल मतलब इजी रहना रिलैक्स या इजी कहते हैं उसको और नोवा सेवक का पालन करना चाहिए जो हमारा सेवक है उसका हमको पालन करना चाहिए विषम जी कहते हैं अगर कोई गृहस्थी है शादी शुदा है उसे दान देना चाहिए ज्यादा से और अगर कोई ब्रह्मचारी है उसको यज्ञ करना चाहिए यज्ञ क्या कथा यज्ञ है कीर्तन यज्ञ है इस तरह से क्या करना चाहिए यज्ञ ज्यादा करना चाहिए और जो वान है और सन्यासी इनको ज्यादा